नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस एपिसोड के हमारे ख़ास मेहमान हैं कमल किशोर जी जो इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं और फोटोग्राफी उनकी जो है पैशन है और इसके साथ साथ में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी उन्होंने की है और जो इलाहाबाद में जो तीर्थ स्थल है उसके बारे में उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई थी जो लोगों को पसंद आया और इसके साथ ही बहुत अच्छे राइटर भी हैं काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं और पत्रकारिता में भी उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है तो इस तरह की कई बातें उनके साथ जुड़ी हुई हैं तो वो सारी चीज़ें हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं तो आप सभी की तरफ से कमल किशोर जी का बहुत बहुत स्वागत बहुत धन्यवाद आपका <laughs> रमेश भाई बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ बुलाया हमें <laughs> और रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो इस कार्यक्रम के तहत हुँ, हुँ, जो भी हम लोगों को सुन रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ, आ, उनको बहुत सारी बातें हम लोग बताने <laughs> के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं जी जी जी और एक मुनवर राणा बड़े शायर हुए हैं हाँ, हाँ, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं हाँ, तो उन्होंने हमारे लिए एक शेर लिखा क्या बात है? कि गले मिलते हैं जहाँ मौसम से वो मौसम दिखाएंगे गले मिलते हैं जहाँ मौसम से वो मौसम दिखाएंगे इलाहाबाद आना हम तुम्हें संगम दिखाएंगे। क्या बात है तो तीर्थों की नगरी है इलाहाबाद जब भी जिसे भी मौका मिले आ सकता है और गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में एक डुबकी तो जरूर लगा सकता है सही बात है। <laughs> तो बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। जी जी। आ, कमल किशोर जी हमारे सभी श्रोताओं को भी उतना ही अच्छा लग रहा होगा जितना मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके जी। और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोताओं को आप जैसे की तीर्थस्थल प्रयाग से हैबाद से है तो उसकी थोड़ी सी अपने शब्दों के द्वारा यात्रा कराए तो बहुत अच्छा लगेगा हमें वहाँ पर हम हर चीज को देखें आपके शब्दों से बिल्कुल इलाहाबाद जिसको अभी आपने सुना होगा कि प्रयागराज कर दिया गया है और पुराणों में प्रयागराज पहले से भी था और जब समुद्र मंथन हुआ था जी जी तो उसमें जो अमृत की बूंदें चार जगह गिरी पृथ्वी पर तो उसमें सबसे पहले प्रयागराज में ही गिरी और इसलिए यहां पर कुंभ मनाया जाता है हर छः वर्ष पे अर्धकुम्भ और बारह वर्ष पे महाकुंभ मनाया जाता है अभी दो उन्नीस में जो अर्धकुंभ था जिसे वहाँ की सरकार ने महाकुंभ करके प्रेजेंट किया जी जी और पूरी दुनिया से लोग आए वहाँ आए और स्नान करने के लिए और बहुत अच्छा एक स्थल है और कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई हु हु हु तो परमपिता ब्रह्मा ने वहाँ सौ अश्वेघ यज्ञ किए थे अच्छा हाँ तो इसलिए वो जो धरती है वो पूजनीय है यजनी है और इसीलिए प्रयाग कहा गया उसको सही बात है। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल में बहुत सारी चीजें हैं और जैसे एक हम आपको जिक्र करेंगे कि जब यज्ञ किया ब्रह्मां जी ने तो सारे देवता तो आए ही थे और उसमें सात समुद्रों को भी आमंत्रित किया गया अच्छा और सातों समुद्र जब आए तो यज्ञ के बाद जब सारे लोग जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए सात समुद्र को बुलाना तो बड़ी कठिन बात थी और सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं तो हम चाहेंगे कि यहाँ अपना कुछ अंश छोड़ जाए तो सातें सातों समुद्र ने अपना कुछ अंश वहाँ छोड़ा है नहीं, नहीं। और उसको उस जगह को समुद्र समुद्रकूप के नाम से जाना जाता है आज अच्छा, के डेट में समुद्रकूप समुद्रकूप तो जहाँ सातों समुद्रों ने अपना जल छोड़ा है, है अच्छा, हाँ तो लोग जो दूर दूर से आते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं पुराणों में जिन्होंने पढ़ा है तो वो वहाँ से जल लेकर के भी जाते हैं है ना और सरस्वती तो चुकी लुप्त हो चुकी हैं तो देखने में सिर्फ गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं है ना और बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने जन्म लिया और पाँच प्रधानमंत्री प्रदेश ने दिए इलाहाबाद ने दिए जी है ना तो हम लोग तो भगवान है ईश्वर की कृपा है कि हम लोगों का भी जन्म वहां हुआ जी जी ना? जी कमल किशोर जी बहुत ही अच्छा लगा आपने जो संगम के बारे में बताया प्रयागराज के बारे में बताया आश्चर्य करता हमारे श्रोता जो खास राजस्थान गुजरात के लोग अब इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग देखा भी होगा और उन्हें उनकी पुरानी जो यादें हैं ताजा हो रही होगी जी तो बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर मैं कभी गया नहीं लेकिन देख रहा हूँ आपके शब्दों से तो आई अब आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूंगा जैसे आपने कहा फोटोग्राफी आप अच्छा कर लेते हैं और हजारों पेंटिंग्स या हजारों फोटोग्राफी आपकी जो है लोगों के बीच में आए हैं तो ये जो फोटोग्राफी का जो यात्रा है सफर है सफर आपका जे, वो जे, कैसे शुरू हुआ कहा इंदिरा जी के बहुत नजदीक रहे तो पिता की विरासत को हमने आगे बढ़ाई है अच्छा अच्छा हाँ तो पहले तो ये हो रहा था की हमें म्यूजिक में जाना चाहिए थिएटर में जाना चाहिए है ना तो उन सारे रास्तों से होते हुए और ये हुआ कि सारे भाई बहनों ने तो अपना अपना सब्जेक्ट चुन लिया है हुँ, हुँ, तो मुझे पिता की विरासत को आगे बढ़ानी है अच्छा अच्छा ना? आपने ये चुन लिया हाँ तो म्यूज़िक भी सीखा गायन भी सीखा हाँ और साहित्य में भी रुचि रही तो साहित्य में भी अध्ययन किया और उसके बाद हमने फोटोग्राफी को आगे बढ़ाना शुरू किया हुँ, हुँ, हुँ। और ये इत्फाक ही है कि उन्नीस में प्रयाग में कुम्भ था हुँ, हुँ, तो एक न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ कि अगर कोई फोटोग्राफर यहाँ से तस्वीरें खींच करके हमें दिल्ली भेज दे हुँ, हुँ। तो हम उन तस्वीरों का सिलेक्शन करेंगे और उन्हें बराबर प्रकाशित करेंगे अखबार में जिससे बहुत सारे लोग कुंभ के बारे में जान सकें तो हमने भी ट्राई किया कि 8-10 तस्वीरें हैं उनको खींच करके और भेजी तो रिजल्ट तो बड़ा पॉजिटिव निकला हाँ। और वहाँ से एक पत्र आया कि साहब आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी और जीवंत हैं हाँ। तो हम तो चाहेंगे कि आप बराबर हमारे संपर्क में रहें और बराबर ये सारा काम करें हाँ। उस समय मैं हाई स्कूल में था अच्छा अच्छा हाँ तो हमारे पिताजी मुंबई में फोटो शूट कर रहे थे और एक बड़ा प्रोग्राम था अपना उत्सव का जिसमें राजीव गांधी जी चीफ गेस्ट थे और एक महीने का वो प्रोग्राम था और उसमें देश भर के जितने भी कलाकार थे नहीं, नहीं, वो मतलब लता मंगेशकर जी से ले करके और भी जो भी टॉप क्लास के लोग थे वहाँ एक महीने अपने प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें पिताजी थे तो उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि अरे पढ़ाई लिखाई करो कहाँ ये सब <laughs> लफड़े में फंसे हो वो सारा तो बाद की चीजें हैं लेकिन जब आप एक व्यक्ति को जब नाम और शोहरत मिलने लग जाती है बस तो फिर लगता है कि आगे चलकर करके यही करना है ना तो इस तरीके से शुरुआत हुई हुँ, हुँ। और धीरे धीरे साहितकारों के संपर्क में मैं आया और बहुत सारे साहित्यकारों को मैंने पोर्ट्रेट उतारने शुरू किए और ईश्वर की कृपा रही कि 2001 में देश का सबसे बड़ा फोटो संग्रह मैंने बनाया अरे अरेगा जिसमें पूरे देश भर से 500 सौ साहित्यकार हैं हुँ, हुँ, हुँ. तो उनपे काम किया और कई अन्य विषयों पे भी मैंने काम किया है हुँ, हुँ. जो समय समय पे अभी कुंभ में किन्नर अखाड़ा आया था हुँ, हुँ. जो सारे लोग बड़ा अचंभित थे कि क्या है <laughs> किस तरीके का क्या करेंगे ये सारे लोग तो देश भर के किन्नर वहाँ इकट्ठा हुए थे हुँ. तो मैंने उनसे बातचीत की कि मैं आपके ऊपर कुछ काम करना चाहता हूँ तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो उनकी हेड हैं, तो उन्होंने अनुमति दी कि ठीक है आप काम करिए तो मैं दो महीने उनके साथ रह करके किन्नर अखाड़े को बहुत नजदीक से मैंने देखा है और पहले तो आप किन्नरों को आप आ, लोगों की शादी ब्याह और बच्चे के जन्म के समय देखते होंगे कि वो नाचने गाने आ जाते हैं आ, लेकिन वहाँ एक आध्यात्मिक रूप से वो उनकी एंट्री हुई थी अच्छा और लोग उनके पाँव छूने के लिए उनके आशीर्वाद लेने के लिए उनसे सिक्का लेने के लिए इतने लालयत थे कि सवेरे से रात में डेढ़ दो बजे तक लाइन लगी रहती थी हाँ तो ये एक अच्छा अनुभव था हमारे लिए <laughs> सही बात है बहुत यूनिक चीज़ आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर तो आइए कमल किशोर जी जैसे आपने कहा फ़ोटोग्राफी के साथ साथ म्यूज़िक भी आपका है और म्यूज़िक में भी आप जो है शौक़ रखते हैं तो मैं चाहूँगा कि एक आध गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है सूदिंग लगता है जो आपके दिल के करीब हैं उसका एक मुकड़ा सुनाइए और उसके भाव बताइए क्यों अच्छा लगता है एक गाना तो बहुत पुराना याद आ रहा है जी जी कि हम से आया न गया तुम से बुलाया न गया हम से आया न गया तो हम लोगों की इच्छा थी कि आपसे बात करने की लेकिन अवसर नहीं मिल रहा था जी, जी जी और हम भी आ नहीं पा रहे थे आप भी बुला नहीं पा रहे थे लेकिन ये एक संयोग हुआ कि हम सारे लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं सही बात पर बातचीत हो रही है बहुत अच्छा लगा चलिए कमल किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अर्शयकर्ता हमारे श्रोताओं को कहीं ना कहीं आपकी बातें जो हैं फोटोग्राफी हो म्यूज़िक की हो या फिर पत्रकारिता की बातें हो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षण करता है और ये एक एक ऐसा रहता है कि हमारी भी फोटोग्राफी हो जाए हमारे बारे में भी कुछ छपा जाए हमारे बारे में भी कुछ लिखा जाए लोगों के मन के अंदर की जिज्ञासा रहती है और लोग चाहते भी हैं कि आप जैसे लोग उनसे मिले और आप उनके बारे में कुछ लिखे और कुछ प्रिंट करें और पब्लिश करें तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कमल किशोर जी से मिलकर आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उनका जो पसंदीदा गाना जो अभी उन्होंने गुनगुनाया वही गाना सुनते हैं आप सुना है रिमोल बन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो से बुलाया न गया हमसे आया न गया तुमसे बुलाया न गया पासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया हमसे आया न गया तुम जब तुमसे मुलाकात हुई वो घड़ी याद है जब तुमसे मुलाकात हुई एक इशारा हुआ दो हाथ बढ़े बात हुई देखते देखते दिन दल रात हुई को आज तलक दिल से भुलाया न गया हमसे आया न गया तुमसे भुलाया न गया हमसे आयान गया खबर थी के मिले हैं तो बिछड़ने के लिए क्या खबर थी के मिले हैं तो बिछड़ने के लिए किस्मतें अग्नी बनाई हैं बिगड़ने के लिए किस्मतें अपनी बनाई है बिगड़ने के लिए प्यार का बाग लगाया था उजड़ने के लिए इस तरह उजड़ा के दिल हमसे बताया न गया हमसे थे तुमसे बुलाया न गया हमसे आया न गया याद रह जाती है और वक्त गुजर जाता है याद रह जाती है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 हम ले आया न गया तुम से बुलाया न गया फसला प्यार में दोनों से मिटाया न गया हमसे आया न गया तुमसे बुलाया नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं हमारे साथ आज के खास मेहमान कमल किशोर जी हैं जो बहुत ही अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं और साथ ही साथ अलग अलग चीज़ें करना एक क्रिएटिविटी उनके अंदर है जो हमने देखा उनकी बातों से तो अब आइए हम अब उनके पर्सनल लाइफ के बारे में उनकी जो जैसे फ़ोटोग्राफी है तो वो उनकी हॉबीज़ में आई जाता है लेकिन इसके अलावा फ़ोटोग्राफी म्यूज़िक के अलावा कौन सी हॉबीज़ है क्या करना चाहते हैं खाली टाइम पर <laughs> खाली टाइम पे तो घूमना बहुत पसंद है जी और घूम करके बहुत सारे नए नए लोगों से बात करना उनके एक्सपीरियंस हाँ हा। जानना है हाँ। जैसे हम यहाँ आए हैं तो बहुत सारी बहनें बहुत सारे भाई यहाँ जो अध्यात्म की जानकारी ले रहे हैं उनसे बात करके अच्छा लग रहा है उनके अनुभव जान करके अच्छा लग रहा है कोई क्यों आया है यहाँ ये सारी बातें सुन करके अच्छा लग रहा है और क्या हॉबी से आपका खाना क्या पसंद खान? करते हैं आप खाना खाना तो <laughs> बहुत अच्छा होना चाहिए और कम से कम तेल में बना होना चाहिए सादा खाना पसंद है जी जी और फ्रूट्स कौन सा खा सकते हैं आप कौन सा खाने का दिल होता है हमेशा आप तो सबसे ज़्यादा प्रिय फ्रूट कौन सा से आपका सेब सेब ज़्यादा पसंद करते हैं जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे यहाँ आप तीन चार दिन से लगातार इस पूरे ब्रह्मा कुमारी इस एकेडमी में, में आप घूम रहे हैं जिनको सुन रहे हैं जान रहे हैं तो इन तीन चार दिनों में जो यूनिक यूनिकनेस आध्यात्मिकता की जो बातें हैं हाँ हाँ वो कौन सी आपको अच्छी लगी? उसके बारे में बताइए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ ओम शांति हु मतलब इतनी शांति है और उस शांति के बारे में लोग यहाँ उस शांति की तलाश में यहाँ आए हैं है ना? क्योंकि हम आज के दिन भर की भाग दौड़ में इतनी झांझावाद में फंसे हैं हुँ, हुँ, कि हर जगह शोर गोल और ये सारी चीजें हैं तो आदमी चाहता है कि एक पीसफुल जगह हो जहाँ एकदम शांति हो जाकर के कुछ हम ध्यान कर सकें मनन कर सकें तो ये उस टाइप की जगह हमको नजर आई और पूरी देवत्व इस जगह में महसूस हुई हमें और हर जगह ओम शांति और नमस्कार की जगह पर ओम शांति तो ये बहुत अच्छा लगा जी जी जी जी ज्ञान की बातों में कौन सी एक ज्ञान की बात है जो आपको लग रहा है कि समथिंग न्यू जो चीज़ें मुझे चाहिए था देखिए यहाँ अपने को खोजने की कला हो रही है मतलब हाँ, कि जो तीन दिन का या छः दिन की वर्कशॉप हो रही है जी जी जी उसमें आप क्या हैं है हुँ, हुँ, ना आप मनुष्य हैं या आप उसके आगे की क्या हुँ, प्रक्रिया हुँ, है है ना इसके बारे में ये सारी चीजें यहां बात हो रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आदमी जन्म लेता है और मर जाता है न लेकिन वो जान ही नहीं पाता कि वो क्या था ना तो हमारे दर्शक भी यहाँ जब भी आएंगे हुँ, हुँ. तो वो यहाँ जान सकेंगे कि वो क्या थे हुँ. और उनको किस रास्ते पे जाना चाहिए था हुँ. और अभी तक जो कर रहे थे वो क्या ठीक कर रहे थे क्या गलत कर रहे थे <laughs> जी. तो ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है जी जी जी इस स्थान पे आने का चलिए कमल किशोर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा जिस तरह से आपने वर्कशॉप सुने और उसमें कहीं ना कहीं आपको लगा कि इंसान को जो है अपने बारे में जानने का एक मौका मिल रहा है और साथ ही साथ अपने बारे में गहराई से जानने का एक सुंदर अवसर जो है प्रदान किया जा रहा है ज्ञान के माध्यम से योग के माध्यम से बातों के माध्यम से तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन हैं आला? बिल्कुल, बिल्कुल। आ, क्योंकि कई बार होता है कि मैं तो हूँ ही मैं तो आर्टिस्ट हूँ मैं तो पेंटर हूँ मैं तो फोटोग्राफर हूँ मैं तो आ, आ, इन्वेंटर हूँ मैं, तो मैं तो <laughs> राइटर हूँ मैं तो बहुत इस मै को ही खत्म करना <laughs> है ना जो मैं आ रहा है उस मैं को खत्म करना है जी जी है जी और इसके लिए एक बहुत अच्छा सा गाना याद आ रहा है जी जी अजन भी बन जाए हम दोनों तो हम आशा करते हैं कि ये गाना भी हमारे दर्शकों को सुनाएंगे आप तो जी जी जी जी जरूर सुनाएंगे और बहुत ही अच्छा भाव आपने प्रगट किया है आशा करता हूँ कई बार हम लोग इस पर विचार करते हैं कि मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं हूँ मेरा नाम भी है लेकिन फिर भी इसके बावजूद एक पहली हमारे बीच में हमेशा रही है जब से जन्म लिया है मरने तक हम इस पहली को सुलझाने में लगे रहते हैं लेकिन सही जगह पर यह सुलझ जाए वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है बिल्कुल बिल्कुल सही अच्छा गुरु मिल जाए कोई बताने वाला मिल जाए तभी आप उस स्तर तक पहुँच सकते हैं वरना ये तो भटकने की जगह है <laughs> लोग भटकते रह जाते हैं <laughs> तो चलिए अच्छा लगा मुझे भी आपने जो इन बातों को समझा जाना और सही जगह पे आकर जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसी की प्रैक्टिस की जाती है कि जैसे हम लोग मन की बातें भी करते हैं तो कई बार हम लोग ये समझ के बैठे हैं कि मन तो चंचल है मन तो घोड़ा है मन में तो विचार आते रहते हैं लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हम लोग इन शब्दों को वापरते हैं जैसे सुमन कहते हैं अमन कहते हैं तो दोनों चीजें जो है से जुड़ी हुई है और सुमन बना जहाँ अच्छे विचार जब मन में चलने लगते हैं तो आपका मन सुमन बन जाता है जहाँ से अच्छा वाइब्रेशन फैलते हैं सुगंध आने लगते हैं विचारों का एक बहुत ही सुंदर जो है प्यार स्नेह या खुशी ये सब मिलने लगता है और उसके बाद हम अमन कहते हैं जिसको कहते हैं शांति तो मन में ही आप अगर शांति के विचार लाएंगे आप मन के अलग अलग विचारों को सीमित करेंगे बैलेंस करेंगे तो आपका मन अमन हो जाएगा जिन चीज़ों को हम लोग बाहर खोज रहे हैं वो आपके अंदर है और उन शब्दों का जब आप प्रयोग करते हैं सही मायने में जब उन चीज़ों को आप समझ लेते हो तो आपका मन जो चंचल आपको लग रहा था जो कंफ्यूज लग रहा था वही आपका मन आपके लिए जब सुमन बनेगा अमन बनेगा तो आपका जीवन जो है बल्ले बल्ले हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है और जाते जाते मैं कहूँगा कमल किशोर जी, जी, जी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से जी, जी, जी, <laughs> तो उन सभी के लिए एक संदेश के तौर पर एज ए क्या बताना चाहेंगे एक तो एक तो गीत बहुत अच्छा याद आ रहा है चूँकि मैं फ़ोटो जर्नलिस्ट हूं और फोटो पत्रकार हूं, फोटोग्राफी करता हूं, जी, जी, जी, तो एक बहुत अच्छा पुरानी फिल्म का गीत है हुँ, हुँ. वो आप दर्शकों को सुनवाएंगे हमारे कि <laughs> तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती तस्वीर नहीं बनती <laughs> बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे जी संदेश के तौर पे क्या बताना चाहेंगे हमारे सभी श्रोता संदेश के तौर पर यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं जो भी काम करते हैं वो पूरे मन से करें और चाहे चाय बेचने वाला हो चाहे कॉफी बेचने वाला हो चाहे कोई भी काम करने वाला हो वो अपने काम में मास्टर होना चाहिए है ना तो लोग ये कहें कि भाई फलाने के ही चाय पियेंगे तभी उसकी प्यास बुझेगी है ना? तो जो भी करें वो अच्छा करने की कोशिश करें और उसमें मास्टरी हासिल होनी चाहिए है ना? तो जब आपका मन लगेगा जब आपका दिल लगेगा तभी ये काम हो पाएगा अन्यथा नहीं।, नहीं हो पाएगा सही बात। जैसे आजकल बहुत सारे लोग इतनी भाग दौड़ में सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए हमारा बच्चा डॉक्टर बन, बन जाए, जाए। <laughs> लेकिन हम दूसरी उसमें हैं कि आप बच्चे से पूछिए ना क्या बनना, क्या बनना चाहता सही है हो सकता है वो बहुत अच्छा गायक बन जाए हो सकता है वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन जाए है ना या एक्टर बन जाए तो आप उसकी जो खुशी है या उसको जो बनना है अब उसकी तरीके की तालीम देना शुरू करिए ना सही बात है तो कमल किशोर जी बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया आशा करता हूँ हमारे पालक जो सुन रहे हैं पालक वर्ग इस वक्त अगर सुन रहे हैं तो एक बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे आ, कि आप बच्चों से ज़रूर पूछा करें कि आपको क्या बनना है तो उस हिसाब से आप प्रोग्राम बनाइए और उसको सपोर्ट कीजिए बल्कि ये ना कहें कि आप ये बन जाइए तो ये ज़रा जो है मुश्किल वाला काम कर सकता है क्योंकि ज़िंदगी उसे जीना है आपका तो अपना ज़िंदगी जहाँ तक आपको जीना है जी लिया है लेकिन आगे की ज़िंदगी जब उसे शुरू करनी होगी या जीना होगा तब वो थोपे हुए चीज़ों को लेकर बहुत मुश्किल में आ जाएगा और उसको अनसेटिस्फ़ैक्शन लगेगा तो इसीलिए आप पहले से उसे ऐसी चाबी दीजिए ऐसा खुशी आप देकर जाइए ताकि आपको वो हमेशा याद रखें आपके लिए दुआ करते रहें हमेशा तो आप बच्चों से ज़रूर पूछिए कि आपको क्या बनना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो ये सही और राइट वे में आप बच्चों का परवरिश कर रहे हैं तो चलिए कमल किशोर जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर जी जी शुक्रिया चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और कमल किशोर जी से बातें करके फोटोग्राफी के बारे में म्यूज़िक के बारे में और बहुत सारी ज्ञान की बातें आध्यात्मिक की बातें उन्होंने जो अपने अनुभव के हमारे साथ शेयर किया आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया हो तो ज़रूर उन बातों को जरूर याद रखिए और बार बार उसे याद करके आप अपने जीवन में खुशी पाइए ऐसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों चलो एक बार फिर से अजनबी बन जा मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवादी की न तुम मेरी परख देखो गलत अंदाज नजरों से ना मेरे कश का राज नजरों से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों चलो एक बार फिर से अजनबी बन जन भार से अजनबी बन जिसे तक लाना ना हो मुमकिन अफसाना जिसे तक लाना ना हो मुमकिन उसे मोड़ देकर छोड़ना अच्छा चलो फिर से अजनबी बंध हम दोनों चलो एक बार फिर से अजनबी बंध हम